गीता तत्व चिंतन काम के नाश का उपाय बयानबे उपसंहार तो इस प्रकार कर्म योग नामक यह तीसरा अध्याय समाप्त होता है यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कर्म करने पर जोर दिया है यह बताया है कि मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता इसलिए वह कर्म करे पर उसे यज्ञ बनाते हुए करे यह सारी प्रकृति निरंतर यज्ञ कर्म में लगी हुई है हम भी अपने कर्मों के माध्यम से इस विराट यज्ञ में आहुति देते हुए असंग बने रहें कर्म करते हुए जब कर्तापन और भोक्तापन न हो तो कर्म अकर्म बन जाता है और हम संसार में रहकर भी उसमें अलिप्त बने रहते हैं हमारी इस असंगता निर्लिपता में काम बाधक होता है वह हम पर शासन करना चाहता है पर हमें अपने भीतर यह विचार धारण करना चाहिए कि मेरा शासक क्या काम क्रोधादि रिपुदल होगा अथवा आत्मा इस शरीर रूपी साम्राज्य का सम्राट कौन होगा और अध्यात्म विचार के द्वारा यह निर्णय लेना चाहिए कि आत्मा ही मेरा राजा है और ध्यान योग के सहारे आत्मा में स्थित हो काम रूप शत्रु का नाश कर डालना चाहिए इसी में कर्म योग की पूर्णता है